सीती रससे चले बिहान सिंह वीर पूरा सब नरानी समाचार सब सुने निसादा हृदय विचार करही सिसारा कारण कवन का भरत बन जा है कच्छुक पट भाऊ मन मौपेम दियन होती कुटलाए तो रात भर सई नदी के तीर पर निवास करके सवेरे वहां से चल दिए और सब श्रृंगवेरपुर के समीप जा पहुँचे निषाद राज ने सब समाचार सुने तो वह दुखी होकर हृदय में विचार करने लगा क्या कारण है जो भरत वन को जा रहे हैं मन में कुछ कपट भाव अवश्य है यदि मन में कुटिलता न होती तो साथ में सेना क्यों ले चले हैं जान सानुज राम कर राज करम जीवन हानि सकल सुरा सुर जुरही जुझाराम राम ही समरण जीतन हाम काया चर जू भरत यश करहि नहीं भी फल समझते हैं कि छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री राम को मारकर सुख से निष्कंटक राज्य करूंगा। भरत ने हृदय में राजनीति को स्थान नहीं दिया राजनीति का विचार नहीं किया तब पहले तो कलंक ही लगा था अब तो जीवन से ही हाथ धोना पड़ेगा संपूर्ण देवता और दैत्य दैत्यवीर जुट जाए तो भी श्री राम जी को रण में जीतने वाला कोई नहीं है भरत जो ऐसा कर रहे हैं इसमें आश्चर्य ही क्या है विश्व की बेले अमृत फल कभी नहीं फलती गुह जग सब हो अथवा घाटारो ऐसा विचार कर गुह निषाद राज ने अपने जाति वालों से कहा कि सब लोग सावधान हो जाओ नावों को हाथ में कब्जे में कर लो और फिर उन्हें डुबा दो तथा सब घाटों को रोक दो हो सं रोक भुघाट ठाठ भू सकल मरे के ठाठ सन मुखलो है भरत सन ले जियतन सूर शरी उतरन देऊ समर मरण पुनी राम काज छण भंग शरीरा भरत भाए नृपो में जननी चो बड़े भाग्यस पाई अमीचू सुसज्जित होकर घाटों को रोक लो और सब लोग मरने के साथ सजा लो अर्थात भरत से युद्ध में लड़कर मरने के लिए तैयार हो जाओ मैं भरत से सामने मैदान में लोहा लूंगा मुठभेड़ करूँगा और जीते जी उन्हें गंगा पार न उतरने दूंगा युद्ध में मरण फिर गंगा जी का तट श्री राम जी का काम और क्षणमंगुर शरीर जो चाहे जब नाश हो जाए भरत श्री राम जी के भाई और राजा उनके हाथ से मरना और मैं नीच से बक बड़े भाग्य से ऐसी मृत्यु मिलती है स्वामी काज करे नरारी कास धवनी भू भुवन दस चार तदमु प्राण रघु नाथ नि हो मुद दोथ मोदक साधु समाजन जा कर ले ख राम भगत महु जा सुन रे खा जाय जियत जग सो भारू जननी जो मैं स्वामी के काम के लिए रण में लड़ाई करूँगा और चौदहों लोगों को अपने यश से उज्जवल कर दूंगा श्री रघुनाथ जी के निमित्त प्राण त्याग दूंगा मेरे तो दोनों ही हाथों में आनंद के लड्डू है अर्थात जीत गया तो राम सेवक का यश प्राप्त करूंगा और मारा गया तो श्री राम जी की नित्य सेवा प्राप्त करूंगा। साधुओं के समाज में जिसकी गिनती नहीं और श्री राम जी के भक्तों में जिसका स्थान नहीं वह जगत में पृथ्वी का भार होकर व्यर्थ ही जीता है वह माता के यौवन रूपी वृक्ष के काटने के लिए कुल्हाड़ा मात्र है भिगत निसाद पति बढ़ाई मागे उतुरत धनुष धनुषण इस प्रकार श्री राम जी के लिए प्राण समर्पण का निश्चय करके निषाद राज विषाद से रहित हो गया और सबका उत्साह बढ़ाकर तथा श्री राम जी का स्मरण करके उसने तुरंत ही तरकस धनुष और कमच मांगा